श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छे सत्तासी तीन अगस्त अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे बलराम आम ले आए थे श्री राम कृष्ण श्रीयुक्त राम चटर्जी से कह रहे हैं अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ कमरे में श्रीयुक्त नवाई चैतन्य बैठे हैं ये लाल रंग की धोती पहन कर आए हैं उत्तर वाले लम्बे बरामदे में श्री राम हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं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 ये सब मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता श्री रामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आए हाजरा से नरेंद्र की बात कह रहे हैं हाजरा नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है श्री राम कृष्ण शक्ति नहीं मानता देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए हाजरा नरेंद्र कहता है मैं मानूँगा तो भी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 यहाँ रहकर आपकी सेवा करे तो बात दूसरी है श्री राम कृष्ण शायद तुम ठीक कहते हो लेकिन कोई बात नहीं कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा हाजरा कमरे से चले गए सभी संध्या हो अभी संध्या होने में देर है श्री रामकृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मणि से अच्छा भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूँ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 छत पर चढ़ना ही इष्ट है चाहे जिस तरह चढ़ सको जीने से या बांस लगाकर अथवा रस्सी पकड़कर श्री राम कृष्ण यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए प्यार होना चाहिए अनेक खबरों से काम क्या है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 हनुमान का भाव चाहिए मैं वार तिथि नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ मणि इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाए और ईश्वर की तरफ मन लगाऊँ श्री राम आहा यह होगा क्यों नहीं परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है मणि जी हाँ परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए